्योपनिषद अध्याय एक खंड सात तालुमूलगता यत्ना जिहयाक्रम्य घंटिकरण प्राणे प्राणस्पन्दो निरुद्य तालु के मूल में स्थित रहने वाली ग्रंथि को जब सतर्कता सतर्कतापूर्वक जिह्वा द्वारा दबाया जाता है तब प्राणवायु ऊपर के क्षेत्र में आ जाता है और तभी प्राण गति और उद्ध अर्थात अपने वश में हो जाती है प्राण गलित समितौ ताल ऊर्धम द्वाद शांत अभ्यासादर्धरंध्रेण प्राण स्पंदो निरुद्ध्य तालु से ऊर्ध् की ओर बारह अंगुल दूर तक गमन करने वाला प्राण गलित अर्थात चेष्टा शून्य हो जाता है तब अभ्यास मात्र से ही ऊपर के क्षेत्र द्वारा प्राण का स्पंदन अवरुद्ध किया जाता है द्वादश द्वादशु पर्यत नासाग्रे विमलेम प्राणस्पंदो निरुद्ध नासिका के अग्रभाग के सामने द्वादश अंगुल की दूरी पर पवित्र आकाश में ज्ञान दृष्टि जब अत्यंत शांत हो जाती है तभी प्राणों का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है भ्रूमध्य तार का लोक शांतावंत बद्धे प्राण स्पंदों भावों के मध्य में तारक ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर शांति के मिल जाने से जगत व्यापार बंद होने लगते हैं तथा मानसिक संकल्प विराम लेते हैं तभी प्राण गति अवरुद्ध हो जाती है ओमित्ते यदुद्भूत ज्ञान जेयात्मक शिवम असंस्पृष्ट विकल्पांप्राणस्पन्दो निरुद्यते केवल प्रणव के स्वरूप में ही प्रादुर्भूत जो ज्ञान ज्ञे रूप तथा मंगलमय बनकर प्रकट होता है तथा जिसमें निकल विकल्प के अंश का स्पर्श भी नहीं रहता तभी प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है चिरका हृदय कांत व्योम संवेदना मुनेसन मनोध्या हे मुने चिरकाल तक हृदय प्रदेश में एकांत आकाश की अनुभूति होने से वासना भीन मन ध्यान मग्न होने लगता है इससे प्राण का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है ए भी ऐभी क्रमाना संकल्प कल नानादेशिक वक्त स्थै प्राणस्पंदों इस प्रकार क्रमानुसार अन्य अनेक गुरुओं के अमृत वचनों उपदेशों का अनुसरण करके भाति भाति के संकल्पों की कल्पना के माध्यम से प्राण का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है आकुंचन कुंडल कुंडलिन्या कवाट मुद्धाट्य मोहोक्ष द्वार जोगी साधक कुंडलनी को संकुचित करके ऊपर खींच कर किवाड़ को खोलकर मुक्ति का द्वार प्रशस्त करेन मार्गेण तरह मुखिना छाद्य प्रसुक्ता कुंडलनी कुटिलाकारा भवति जिस मार्ग से गमन करना होता है उसी मार्ग का द्वार मुख से आच्छादित करके कुंडलनी शयन करती है वह तिरक स्वरूप वाली सर्प की भांति लिखती हुई है मुक्तो भवती। सा भवती। शक्ति चलिता मुक्तोती कुंडलनी कंठोर्ध भागे सुखता चेत जोगिना मुक्त भवती बंधनायाधो मुढ़ा इस कुंडलनी महाशक्ति को जो योगी निरंतर संचालित करता है वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वह कुंडली साधक के कंठ में ऊर्धभाग की तरफ यदि शयन करती हुई हो तो वह योगियों को मुक्ति प्रदान कर देने वाली होती है किंतु यदि वह कंठ के नीचे सहन करती हो तो ज्ञान रहित साधकों के लिए बंधनकारी सिद्ध होती है इरादिगय विहाय सुसुमना मार्गे नागछे तदिष्णु परम पदम कीड़ा आदि दोनों मार्गों का परित्याग करके सुषुमना के रास्ते उसका आगमन होता है क्योंकि वही विष्णु का परम पद है मरुद्यसनम सर्व मनोयुक्त सम्य इतरत्र कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनी वायु प्राणायाम का संपूर्ण अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए इस अवसर पर ज्ञानी पुरुष को मन की वृत्ति को अन्यत्रयुक्त नहीं होने देना चाहिए दिवान पूजिये विष्णुम रात्र प्रेत सततम पूजिये विष्णुम दिवा रात्र न पूजये यहाँ पर यह बात नहीं है कि अमुक दिन विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए अथवा अमुक रात्रि को विष्णु को न पूजना चाहिए बल्कि सदा ही विष्णु की पूजा करते रहना चाहिए केवल रात्रि में अथवा दिन में ही न पूजना चाहिए सुशिर ज्ञान जनक पंचस्त्रोत समन्वित खेचरी मुद्रा तम हिंडिल्यता हे सांडिल्य पांच इंद्रियों के प्रवाह वाला हृदय रूप रिक्त आकाश स्थान ज्ञान को प्रादुर्भूत करने वाला है तथा वही खेचरी मुद्रा स्थित रहती है अतः आप उसी का सेवन करें सभ्य दक्षिणनाथो मध्ये चरित मारुतःते खेचरी मुद्रा तस्या बाई एवं दाहिनी नाड़ी में स्थित होकर मध्य में वायु का संचरण होता रहता है तथा उस स्थान में खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित रहती है इसमें किसी भी तरह का संचय नहीं है इड़ा पिंगले और मध्य शून्यम चैनान ग्रथिति खेचरी मुद्रा तथ्य सत्यम प्रतीक्षित ईड़ा एवं पिंगला के मध्य में शून्य भाग स्थित है वहाँ वह वायु को ग्रस लेता है खेतरी मुद्रा भी वहीं पर प्रतिष्ठित रहती है एवं वही सत्य भी स्थित रहता है सोम सूर्य द्वोर्म्य निरालब तले पुनः संस्थिता व्योम चक्रेश मुद्रा नामना चेचरी चंद्रमा एवं सूर्य कोई दो, दोनों नाड़ियों के बीच में आधार रहित धरातल स्थित है वही मंडल में खेचरी मुद्रा प्रतिष्ठित है छेदन छेदनचालन दोहैह फलाम परां जिह्वाम कृत् दृष्टिभ्र मध्ये स्थाप्य कुहरे जिह्वा विप्रीतगा जदाती तदा खेचरी मुद्रा चाती जिह्वा जिह्वा चितेचरती छेदन चालन एवं दोहन के द्वारा जिह्वा को ज्यादा से ज्यादा नुकीला बनाकर ध्रुगुटी के बीच में दृष्टि स्थिर करके कपाल के छिद्र में जब जिह्वा विपरीत उल्टी होकर गुमन करने लगती है तभी खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है जिह्वा एवं दोनों ही कपाल के छिद्र रूपी आकाश में वितरण करते हैं तभी ऊर्ध की ओर गई हुई जिह्वा वाला पुरुष अमरता को प्राप्त कर लेता है वाम पाद मुहरे दक्षिण पादम प्रसार धृतवा नशाभ्याजुमापू कंटम्धम सरोप्यो वाजुम धारे तेन सर्वक्शहाय गुदावर्तोषा नश्य जजोपाज सर्वृत्योपातक बायपैर्क ईडिश मूलारा मूलरंध्रको को दबाकर दाहिने पैर आगे की तरफ फैलाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ना तथा इसके पश्चात नासिका के दोनों छिद्रों से वायु को भरकर कंठबंध जालंधर बंध लगाना एवं ऊपर की ओर उठी हुई वायु को स्थिर करना चाहिए इस क्रिया से समस्त क्लेसों का विनाश हो जाता है इसके बाद विष भी अमृत के सदिश बच जाता है छम गुल्म एवं त्वचा के समान असाध्य एवं पुराने रोग विनष्ट हो जाते हैं प्राण को जीतने का यह उपाय मृत्यु को पूर्ण रूप से विनष्ट करने वाला है वाम पादाशो निष्ठ्य दक्षिणचरण माभोर उपरी संस्थाप्य वायु महापुरथिये चुबुको निकुंच मनोमध्य यथाशक्ति धारय स्वात्मा भावे देना अपरोक्ष सिद्धि बाएं बाएँ पैर की एड़ी को योनि स्थान के साथ संयुक्त करके दाहिना पैर बाएं पैर पर रखे तथा वायु के अंदर भरकर ठुड्डी को हृदय की तरफ दबाकर योनि स्थान को संकुचित कर मन के मध्य अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए इस क्रिया से अपरोक्ष सिद्धि की प्राप्ति होती है